सदा सब ओर मंगलमय कृत्य शोभा पाने लगे जगदम्बे तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए हैं अतः तुम हमारी रक्षा करो कोई तर्क करते-करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसी में लीन रहते हैं परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप को सर्वदा नमस्कार करते हैं इस प्रकार स्तुति करने वाले इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले देवराज तुम क्या चाहते हो अपना अविष्ट मनोरथ कहो इंद्र ने कहा भगवन मेरा बलवान शत्रु महाशनी जो देखने में वज्र के समान भयंकर है मुझे बांधकर रसातल ले गया था वहां उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी बाणों से भेदता रहा मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश कर सकूं जिसने मेरा अपमान किया है उसका नाश करने पर ही मैं अपना नया जन्म मानूंगा विजय और लक्ष्मी की अपेक्षा कीर्ति श्रेष्ठ है यह सुनकर शिव इंद्र से कहा अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो सची भी ऐसा ही करें भगवान नारायण तीनों लोकों में एकमात्र आश्रय हैं उनकी अनन्य चित्त से उपासना करो भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मुनीश्वर आपस्तंभ के पास गए और उनको साथ लेकर हेना तथा गंगा के पवित्र संगम पर भात भात के वैदिक मंत्रों एवं तपस्या के द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे उनकी स्तुति से भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले इंद्र तुम्हें क्या वरदान दूं वे बोले मुझे एक ऐसा वीर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके भगवान ने कहा दे दिया फिर Shiv, शिव गंगा तथा विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ उसने भगवान शिव और विष्णु दोनों के स्वरूप धारण किए थे उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनी का वध किया उसका नाम अबजक और वृषकपि हुआ वह इंद्र का सखा बन गया इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकपिक के पास जाते थे उन्हें अन्यत्र आसक्त देख सची के हृदय में प्रणय कोप का उदय हुआ तब इंद्र ने हंसकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा प्रिय मैं अपने शरीर की शपथ खाकर कहता हूं मित्रवर वृषाकपिक के सिवा और किसी के घर नहीं जाता अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो साथ ही संतानवती और कुलिन भी हो फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है तुम्हारे ही उपदेश से मैं महानदी गौतमी गंगा के तट पर गया और वहां भगवान विष्णु शिव तथा मित्र वृषाकप के प्रसाद से दुख सागर के पार हुआ और अब यहां राज से मुक्त होने वाला इंद्र हूं यह सब तुम्हारे सहयोग का फल है जहां स्वामी के चित्त का अनुसरण करने वाली स्त्री हो कौन है तो मौक्ष भी नहीं है फिर अर्थ काम आद की तो बात ही क्या है पत्नी भी परम मित्र है वह लोक और परलोक दोनों में हितकारिणी होती है पत्नी भी यदि कुलीन प्रिय बोलने वाली पतिव्रता रूपवती गुणवती तथा संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो तो उसके द्वारा इस त्रिलोकी में कुछ भी असாத दे नहीं है प्रिय तुम्हारी बुद्धि से ही मुझे यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है अब तो तुम जो कहो वही मुझे करना है और कुछ नहीं परलोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायक नहीं है संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है निर्श्रेयस पद की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति कराने के लिए गंगा के समान कोई नदी नहीं है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री शिव और श्री विष्णु के एकत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है पतिव्रते तुम्हारी बुद्धि से तथा श्री शिव श्री विष्णु और श्री गंगा के प्रसाद से मुझे यह सब अरिष्ट वस्तु प्राप्त हुई है मैं समझता हूं मेरे मित्र के बल से अब यह इंद्रपद स्थिर रहेगा तीर्थों में गौतमी गंगा और देवताओं में भगवान विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है अतः मैं क्रमशः संपूर्ण देवताओं से यह प्रार्थना करता हूं महर्षि गण गंगा विष्णु तथा शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन करें देवताओं गंगा के दोनों तटों पर एक ओर इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर आबजक तीर्थ इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं और आबजक में साक्षात भगवान विष्णु वे अपनी उपस्थिति से दंडक वन को पवित्र करते हैं इनके बीच में जो जो तीर्थ हैं वे सब पुण्यदायक हैं उनमें स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति होती है पापी पाप से मुक्त होते हैं और धर्मात्मा पुरुष अपनी पांच-पांच पीढ़ी के पितरों सहित परम मोक्ष के भागी होते हैं यहां आकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान कर देते हैं वह दान दाताओं के लिए अक्षय होता है तथा मनोवांछित भोग और मोक्ष प्रदान करता है यहां भगवान श्री विष्णु और ऋषियों के उपख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है यह उपख्यान धन यश आयु आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाला है जो लोग इस तीर्थ के महत्व को सुनते और पढ़ते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं उन्हें यहीं इसी जीवन में भगवान श्री विष्णु और श्री शिव की स्मृति प्राप्त होती है जो समस्त पाप राशि का संहार करने वाली है तथा जिसके लिए जितेन्द्रिय एवग मनोजय मुनि भी प्रार्थना करते रहते हैं इंद्र के इस कथन का अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषियों ने कहा ऐसा ही होगा आपस्तंब तीर्थ शुक्ल तीर्थ और शिव विष्णु तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं आपस्तंब तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है वह स्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशिका विद्धंस करने में समर्थ है आपस्तंभ एक मुनि थे वे परम बुद्धिमान और महायशस्वी थे उनकी पत्नी का नाम अक्षसूत्र था वह पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थीं मुनि के एक पुत्र थे जो करकी नाम से विख्यात थे वे बड़े विद्वान और तत्ववेत्ता थे एक दिन उनके आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी आए शिष्यों सहित मुनिश्वर आपस्तंभ बने अगस्त जी का पूजन किया और इस प्रकार पूछा मुनिवर तीनों देवताओं में कौन पूज्य हैं अनादि और अनंत कौन हैं तथा वेदों में किसका यशोगान किया गया है महामुने यही मेरा संशय है इसे दूर करने के लिए आप कुछ उपदेश करें अगस्त जी बोले धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि में शब्द प्रमाण बतलाया जाता है उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है वेद के द्वारा जिसका यशोगान होता है वे परात्पर पुरुष परमात्मा है जो मृत्यु के अधीन होता है उसे अपर शर पुरुष जानना चाहिए और जो अमृत है उसे पर अक्षर पुरुष कहते हैं अमृत के भी दो स्वरूप हैं मूर्त और अमूर्त जो अमूर्त निराकार है उसे जानना चाहिए